सप्तसष्टतम सूक्तम भावार्थ मनुष्यों का पालन करने वाले अत्यंत बुद्धिमान होने चाहिए बुद्धिहीनों से राष्ट्र का पालन अच्छी प्रकार नहीं हो सकता मनुष्य परस्पर शुद्ध एवं पवित्र मन से युक्त होकर ही वार्तालाप करें भावार्थ प्रभात काल में एक और उषा धीरे-धीरे अपना प्रकाश हालाती होती है तो दूसरी ओर पृथ्वी पर यज्ञ की अग्नि प्रकाशित होकर जगमगाती होती है ऊपर तथा नीचे दोनों ओर प्रकाश होने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है और तब सूर्य रूपी भजा दु लोक में फेरराने लगते हैं भावार्थ अश्विनो देव सभी असत्य का आश्रय नहीं लेते उसी प्रकार उन्नत की इच्छा करने वाले असत्य का आश्रय कभी न लें जो बोलने में कुशल हो वही अश्विनो देवों को बुलाए बुलाए जाने पर ये देव उपासक को हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं भावार्थ ये अश्वदेव मृदुभाषी हैं इसी प्रकार सभी मृदुभाषी बने बुलाए जाने पर ये देव सबके पास जाते हैं तद्वत मनुष्य भी सबके घर प्रेम से जाएं भावार्थ दोनों देव सतिपति अर्थात शक्ति के स्वामी हैं ये देव लोगों के रोगों को दूर करके उन्हें स्वस्थ बनाकर सामर्थ्य प्रदान करते हैं ये लोगों को धन भी प्रदान करते हैं परंतु प्रथम मनुष्यों को चाहिए कि धन की कामना करने वाली बुद्धि को हिंसा रहित सरल तथा धन प्राप्त के योग्य बनाएं युद्ध में सबकी सुरक्षा हो इसलिए सभी सामर्थ्यशाली बने भावार्थ हम जो भी विचार तथा कर्म करें उनमें हमारी सदैव सुरक्षा हो हम कोई भी ऐसा कुविचार अथवा कुकर्म न करें जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में पड़े हम सुख प्रजाय उत्पन्न करने में समर्थ शुभ संस्कारों से संपन्न एवं वीर्य संपन्न हों हमें सदैव पुत्र पौत्रों का सुख मिलता रहे भावार्थ हे देवों हम तुमसे मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए जो कुछ भी हमारे पास खजाना है उसे हमने तुम्हारे सम्मुख रख दिया है तुम क्रोध रहित मन से हमारे पास आओ तथा हमारे द्वारा दिए गए अन्न भाग को ग्रहण करो भावार्थ अश्वदेव सबका भरण पोषण करते हैं इनका रथ तेजी से बहने वाली सात नदियों के पार भी सरलता से चला जाता है नदियों को तैरकर पार कर जाने वाले यंत्र इनके रथों में लगे हुए होते हैं तथा ये यंत्र अच्छी प्रकार लगे होने के कारण कभी खराब नहीं होते भावारथ गाय घोड़े तथा धनों का दान करना चाहिए अपने बांधवों के साथ मधुर भाषण करते जाना चाहिए जो धन से युक्त होकर धन का दान करते हैं उन्हें छोड़कर अन्य जगह नहीं जाना चाहिए भावारथ जहां पर्याप्त अन्न हो तथा जहां दाता हो वहीं जाना चाहिए मनुष्य स्वयं रत्नों को धारण करे तथा दूसरों को भी दें सच्चे ज्ञानियों की बढ़ाई करनी चाहिए और कल्याण करने के साधनों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए अष्ट खष्टतम सुत्तम भावार्थ अश्वदेव श्वेत वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों वाले तथा इनकी स्तुति करने वालों की प्रार्थनाओं को सम्मान पूर्वक सुनते हैं भावार्थ हर्षवर्धक अन्न का सेवन करके उससे अपना बल बढ़ाकर शत्रुओं को दूर हटाना चाहिए शत्रु को दूर करना मुख्य कर्तव्य है इसके लिए उद्यत रहना प्रत्येक का आवश्यक कर्तव्य है भावात् सूर्य को भी बल प्रदान करने वाले अश्वदेवों का रथ मन की भांति वेगवान तथा सैकड़ों प्रकार के संरक्षण के साधनों से युक्त है भावार्थ हमारे पास आए भावार्थ जब सोम कूटने के लिए पत्थर एक दूसरे पर रगड़े जाते हैं तब उनमें से शब्द निकलता है उस शब्द से आकृष्ट होकर देव आते हैं भावार्थ अत्रि ऋषि असुरों के कारावास में रहने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे उन्हें बलवान तथा पुष्ट बनाने के लिए अश्वदेवों ने इस प्रकार का विलक्षण एवं पुष्टिकारक अन्न दिया जिससे अत्र ऋषि पुनः बलवान बने तथा कार्य करने में समर्थ हुए वैद्यों को भी ऐसे पुष्टिकारक अन्नों का निर्माण करना चाहिए जिसे खाकर राष्ट्र की प्रजाएं पुष्ट तथा समर्थ बने भावार्थ चवन रसी बहुत वृद्ध हो गए थे उनके पास अश्विनव देवता गए उन्हें पौष्टिक अन्न देकर उन्हें पुनः तरुण बना दिया और उनकी मृत्यु से रक्षा की भावारथ राजपूत भुज्य अपने साथियों के साथ शत्रु पर हमला करने गया परंतु हारकर भागा तब उसके साथी उसे छोड़ गए तथा समुद्र में आते हुए उस भुज्य का वाहन भी टूट गया तब वह समुद्र में डूबने लगा तब अश्विनी देवों ने उसे समुद्र में से उठाकर उसके घर पहुंचाया और इस प्रकार उसकी रक्षा की भावार्थ इन अश्विनी कुमारों ने क्षीण होने वाले विक को भी शक्ति देकर समर्थ बनाया इन्होंने क्षयू का हित करने के लिए उसकी प्रार्थना सुनी सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण इन दोनों ने वंध्या गाय को भी दुधारू बना दिया भावार्थ शिल्पी लोग भी कोषाकाल से पहले उठें तथा अपने इष्ट देव की उपासना करें गाय आदि पशु अपने दूध से उनका पोषण करें और सभी देवगण भी शिल्पियों की रक्षा करें एकोन सप्त ततम सुक्तम भावार्थ इस मंत्र के वर्णन से पता चलता है कि अश्च देवों का रथ अनेक प्रकार के और शदियों से मिस्त्रत ग्रित एवं पौस्टिक अन्नों से तथा चिकिस्सा के साधनों से भरपूर भरा था अश्वदेव इस रथ में बैठकर स्थान स्थान पर जाते थे तथा उनकी चिकित्सा करके उन्हें पौष्टिक अन्न देते थे वे स्वयं रोगियों के घर जाते थे तथा उनकी चिकित्सा करते थे इस प्रकार देश के वैद्य रोगियों के पास जाकर उनकी चिकित्सा करें और देश का स्वास्थ्य उत्तम करें भावार्थ यह अश्वदेव अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हुए जब प्रजाओं के निकट जाना चाहते हैं तब उनका वह सुंदर रथ मन के इशारे से चलता है तथा यह वहां जाना चाहते हैं भावार्थ शत्रु को नष्ट करने वाले अश्वदेव यशस्वी हैं तथा अपने रथ में उत्तम घोड़े को जोतकर प्रजाओं के पास जाते हैं और जाकर प्रेम पूर्वक मीठा रस देते हैं भावार्थ जो स्वयं देव बनने की कामना करने वाला है उसे देवयन कहते हैं देव के गुणों को अपने अंदर धारण करने की कामना करने वाला नर से नारायण बनने की कामना करने वाला इस प्रकार अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष की अश्वदेव अपनी अनेक शक्तियों से सुरक्षा करते हैं उन्नति के लिए यत्न करने वाले की सुरक्षा जिस प्रकार होती है वैसी सुरक्षा अपनी उन्नति के लिए यत्न न करने वाले की नहीं होती भावार्थ हे रथी अश्व देवों घोड़े से संपन्न रथ जिस प्रकार उत्तम मार्ग से तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाता है उसी प्रकार उस रथ से प्रातः काल हमें दुखों से दूर करके सुख प्रदान करने के लिए आओ भावार्थ हे अश्व देवों तुम हमारे यज्ञ में आकर हमारे द्वारा अर्पित किए गए सोम रस को पियो तुम्हे बुलाने वाले बहुत हैं वे बुलाने वाले सब देव बनने की कामना करते हैं इसलिए वे तुम दोनों को अपने पास ही न रोक रखें भावार्थ हे अश्वदेवों भुज्जु समुद्र में गिर पड़ा था तब अश्वदेवों ने उसे ऊपर उठाया तथा अपने पक्षी के समान विमानों में उसे बिठलाकर समुद्र पार कराया तथा उसके घर पहुंचाया भावार्थ जहां भरपूर अन्न हो तथा जहां दाता हो वहीं जाना चाहिए मनुष्य स्वयं रत्नों को धारण करे और दूसरों को भी दे सच्चे ज्ञानियों की बढ़ाई करनी चाहिए तथा कल्याणकारी साधनों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए सप्तततम सुक्तम भावार्थ हे अश्विनो देवो पृथ्वी पर यह स्थान तुम्हारे लिए बहुत प्रशंसित है तुम हमारे पास आओ तथा इस स्थान पर बैठो भावार्थ याजकों की श्रेष्ठ बुद्धि स्तोत्र पाठ से अश्वदेवों की सेवा कर रही है अग्नि प्रदीप्त होकर यज्ञ आरंभ हुआ है वह यज्ञ अश्वदेवों के पास हवि पहुंचाता है तथा वे संतुष्ट हुए देव बरसात द्वारा नदियों को भर देते हैं और वे नदियां समुद्र को भरती हैं